कैसा तो तो तो आया था फल तो और हेतु से भिन्न आत्मा, से आत्मा तो था था था। से का ज्ञान होने पर भी फल और हेतु से भिन्न आत्मा का ज्ञान होने पर भी स्वाभाविक संबंध की अपेक्षा से साक्षार्थ विषय की शास्त्र के अर्थ से संबंध रखने वाला इस मैं इस फल के हेतु में होना ज्ञान प्रेरित किया गया हूँ तथा अनिश्चित हेतु से निगृत किया गया हूँ तो इतना तो ज्ञान होना चित्त है कितना ज्ञान होना की मैं इस फल के हेतु में प्रेरित किया गया हूँ तथा तो अनिष्ट फल के हेतु से निवृत किया गया है, इस फल का हेतु याद आ और अनिष्ट फल का हेतु क्या उससे निवृत्त किया गया है। जैसे कब की बात है जो फल और हेतु से भिन्न अपनी आत्मा को समझते हैं, जैसे पिता और पुत्र एक दूसरे को भिन्न समझते है नस्त पर और फिर भी एक दूसरे के बिजली निषेद को समझते है एक दूसरे के बिजली निषेध को समझते है ऐसा था अल्पार है की फल और हेतु से धूम आत्मा का ज्ञान होने पर भी होने के और आत्मा के संबंध है ना अलग तो स्वाभाविक नहीं कहेंगे बल्कि प्राकृतिक संबंध का तो सामान्य संबंध कह लेना दे और आत्मा का जो संबंध है यह स्वाभाविक नहीं है सामान्य कह सकते सामान्य संबंध अर्थ करना ज्यादा अच्छा रहेगा जो सामान्य संबंध की अपेक्षा से साक्षात व्यक्ति ज्ञान होना उचित है की गया, गया ना से सिद्धांति कहता ऐसा नहीं करना तो व्यक्ति आत्मदर्शन प्रत्येक ऐसा समझ लेना व्यय आदि से व्यक्ति से भिन्न आत्म ज्ञान के पहले ही आदि से भिन्न आत्मा का ज्ञान होना चाहिए ना तो कहते तो हैं दे आदि से भिन्न या से व्यक्तित्व आदि व्यक्तित्व करना है कि दे आदि से भिन्न आत्मा के, भिन के ज्ञान प्राप्ति के पहले ही कि दे आदि से भिन्न आत्म ज्ञान की प्राप्ति के पहले ही शालो ॠतु में आत्म आत्मबुद्धि की सिद्धि होती है सालों ॠतु में आत्मबुद्धि सिद्ध होती है आत्मविद्धि किसमें सिद्ध होती है फल ऋतु में वो फल और ऋतु में आत्मबुद्धि होती है फल और ऋतु को अपना सुरक्षित मानकर होता है फल भी हमारी कभी किसी होने लगता है आत्मज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ति का प्राप्ति है दे आदि से दिन आत्म ज्ञान की प्राप्ति के पहले ही फल और ऋतु में आत्मबुद्धि सिद्ध होती है फिर धोती है मतलब ज्ञात होती है सिद्ध होने वाले मतलब सिद्ध होना के दो वर्ष है कहीं पर उत्पत्ति कहीं पर व्यक्ति यहाँ पर सिद्ध होने का क्या मतलब है होना। आत्मुटी क्या होती है और मिट्टी मृत्यु है का क्या मतलब उत्पन्न होना व्यक्ति प्रबंधन कर लेना अच्छा और देखेंगे प्रतिबंध नियोग के प्रत्येदार्थो विधि और निषेद के अर्धो जानने वाला व्यक्ति क्या नियोग का यहाँ पर है आपका विधि प्रेरणा तो है वाला और है को क्या समझे विधि और निषेध के अर्थ को जानने वाला या विधि और निषेध बोधक शास्त्र के अर्थ को जानने वाला विधि और निषेध के अर्थ को जानने वाला मतलब विधि और निषेध के अर्थ के बोधस्त शास्त्र को जानने वाला मनुष्य फल और हेतु से आत्मा के भेद को जानता है न पूर्वम पूर्व में नहीं जानता है पूर्व में क्या नहीं जानता है फल और हेतु ऐसी आत्मा के भेद को नहीं जानता है इसलिए तो पूर्व में नहीं जानता है, इस, है। इस कारण ऐसी शास्त्र अज्ञानी से संबंध रखने वाले है विधि नि शास्त्र किससे सम्बन्ध रखने वाले हैं अज्ञानी से संबंध रखने वाले हैं या अज्ञानी विषय करने वाले है ये सज्ञा है समस्या हो तो आप कुछ खुश लेना ये खुलेगी तो जा दूसरे ये में येदार्थ लगा लो लोदार्थ लगाना ही कर रहे क्योंकि है ना क्यूँकी विधि और निशे भी शास्त्र के अर्थ को जानने वाला मनुष्य हल और ऋतु से आत्मा के भेद को जानता है ठीक है और पूर्व में नहीं जानता है मतलब विधि निषेध शास्त्र के ज्ञान से पूर्व में नहीं जानता है और कैसे नहीं जानता है आप कहेंगे तो विषय तो आगे खोलेंगे इसलिए विधि निषेध बोधक शास्त्र या विधि निषेध शास्त्र अज्ञानी से संबंध रखने वाले हैं ऐसा सिद्ध होता है ऐसा ज्ञाप होता है मैं स्वर्ग काम हो ये नियोग शास्त्र है मतलब विधि शास्त्र है स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य ज्ञा करें तो यहाँ पर लिस्ट फल क्या है स्वर्ग में और लिस्ट फल का हेतु क्या और कलंगम भक्स एक कहते हैं कलंग भक्षण नहीं करना चाहिए मतलब भी नहीं खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए प्याज नहीं खाना चाहिए वैसे कलंग के कई ऐसे जिस बाढ़ से मरा हुआ जो पशु होता है उसको मरे हुए पशु के मानस को भी क्या कहते हैं कलंग लेकिन जो बीस बाढ़ से मारा हुआ है तो कोई खाने से खा नहीं करेगा है ना जो बीस बाढ़ से मारा जाएगा ना तो शरीर में बीस व्याप्त हो जाएगा मारने वाला ही नहीं है साफ का निषेध नहीं करता यहाँ पर फिटका किया जाता है प्याज का और उसके रक्त लाल प्याज को और पलाने जो नहीं खाना चाहिए ऐसा मिट्टी ने सामान्य प्याज का भी निषेध कर दिया है तो कलंजम ना बखेट प्याज नहीं खाना चाहिए धर्मशास्त्र में आता है कलंजम ना बखेट ना लोखनम ना व्यंजनम ग लेकिन प्याज तो आमतौर पर मना है अयोध्या में और वृंदावन में अयोध्या में तो अभी तक महात्मा जो पूरी छोटी थी में गाजी नहीं खाते हैं वृंदावन में क्या खाते नहीं खाते अयोध्या से नहीं तो क्या है जृंदाबन के आस पास के ग्रामीण लोग हैं अधिकांश ग्रामीण इसलिए वहां वहाँ लोग मांग लेते हैं अधिकांश लोग अब ये आर्वी पेड में बड़ी महिला है स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है कहीं घर में साफ नहीं पड़ता है तो अगर तो इसमें तो तो क्या हो आयुर्वेदशास्त्र तो तो तो तो का क्या करना चाहिए तो वहाँ पर मन ने निर्णय दिया है कि मन भी दोनों का विषय भिन्न भिन्न आयुर्वेद का विषय क्या है शरीर धर्मशास्त्र का विषय क्या है, क्या है? क्या है? तो आयुर्वेद का पालन करने से क्या है शरीर को स्वस्थ स्वस्थ सकते हैं और धर्मशास्त्र का पालन करने से आप मन को प्रसन्न रख सकते हैं मन को प्रसन्न रख सकते हैं शास्त्री रख सकते हैं तो लिए है है। भी उसके क्षण में नहीं। और में करते लिखा है नहीं नाजी वास्तव में आत्म इत्यादि बचनों के होने पर अल्लाह इत्यादि बचनों से कर लेना इत्यादि बचनों से आपके वितरित दरशियां से भिन्न आत्मा को जानने वालों की प्रवृत्ति न होने पर प्रवृत्ति न होने पर जो बे से भिन्न आत्मा को जानता है तो वो तो इन कदमों में प्रदृष होगा ही नहीं वो सोचता है ना कि आत्मा जो है भिन्न है और जो कैसा है वो असंभ्य है आत्मा भिन्न है और कैसा है असल अकलता है अभुकता है तो वो कुछ करेगा नहीं करेगा तो अच्छा तो ऐसा इत्यादि में दे कुछ समझी लगेगी नक्शे इत्यादि वाक्यों से जे आदि से आत्मा का भेद जानने वाले विचरे कर सीर जे आदि से आत्मा का घिर जानने वाले मनुष्यों की कुदृति न होने पर क्या केवल आत्मृष्ट के नाम और केवल दे आदि के आत्मा समझने वालों की भी उसका भी अन्य अप्रवृत्तों के साथ है अप्रवृत्त पूर्ण आया है ना और जो केवल दे को ही आत्मा मानते हैं तो वो भी विधि को नहीं मानेंगे क्यूँकी जो दे को ही आत्मा मानता है अच्छा तो जितने शास्त्रों में जितने याद के फल कहेगा या फल जीते भी मिल जाते हैं क्या तो। स्वर्ग फल को जीते भी नहीं मिलेगा मरने के बाद ही मिलेगा तो जो बेह को ही आत्मा मानता है वो हिसाब समझ सकता है कि मरने के बाद जो वैश्वर्क मिलेगा उसको उन्हें प्राप्त करना है तो समझेगा क्या केवल आत्मा मानने वाला है वो भी नहीं मानेगा बिजली निषेद को तो बिजली निषेद वाक्यों को क्या है फलन लगना है फलन भक्त करना हानिकारक है और किसी की हिंसा करना हानिकारक है नर्स की प्राप्ति होती है हम बेह को आत्मा मानने वाला डरे बे सकते लगाएंगे क्या केवल आत्म और केवल इत्यादि वस्तुओं की किसकी नहीं होगी देमा का भेज जाने वाले मनुष्यों की तथा केवलने वाले मनुष्य की होती है अतः कर्को आगात इसलिए करता का अभाव होने की किसका करता विधि निषेध वाक्यों के प्राप्त कर्मों का करता विधि निषेध वाक्यों के प्राप्त कर्मो के करता का अभाव होने से शास्त्र की होती है शास्त्र की क्या होती है अन्य तो निषेध को भी नहीं मानेगा है तो फिर क्या होगा शास्त्र अन होते हैं इसी क्या है ये पूर्ण कब से सिद्धार्थी कहता है न ऐसा नहीं कहना क्योंकि यथा प्रसिद्धता था प्रसिद्धि के अनुसार ही या लोक प्रसिद्धि से ही या लोक प्रतिज्ञी के अनुसार सिद्ध होती है अनुसारोती है कुदरती है तो रहा है? ईश्वर क्षेत्री ईश्वर और क्षेत्र एकता को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी मांग काफी मांगविद्धि मतलब क्षेत्रज्ञाफी मांग विद्वि मतलब ईश्वर और क्षेत्र की एकता को जानने वाला या असंसारी ब्रह्म और क्षेत्र की एकता को जानने वाला अगर क्षेत्र की एकता को जानने वाला वन व्यक्ता कर्मो में फिवृत नहीं होता है कर्मो में फिवृत नहीं होता है कर्मृत नहीं होता है वो आपके काम हो गया है जो जिसको कुछ जो व्यक्ति आपके काम नहीं है जिसको कुछ प्राप्त करना अभी क्या है शेष है वो व्यक्ति क्या है कर्म विवृत्त हो गया है और जिसने आपने स्वर का साक्षात्कार कर लिया तो उसको कुछ शेष नहीं रहा निश्चित हो में अब उसकी हो गई तो यही है की क्षेत्र और इस दल की एकता को जानने वाला ब्रह्म एकता करने में प्रवृत्त नहीं होता तथा परलोका न अस्थि क्यूँकी नैरातवादी अपनी न प्रवत है तथा करलोका परलोक नहीं है इसी अर्थ ऐसा मानने वाला नैरातवादी नैरातवादी का अर्थ है क्या इसका अनुवाद करूँगा आत्मा को तो न मानने वाला क्या आत्मा को मतलब नस्तिक कर सकते हैं, तथा परलोका न अस्थित उसी प्रकार परलोक नहीं है इस इसी तरह ऐसे वाला मानने वाला देहातवादी भी नैरातवादी का फिका करेंगे देहातवादी भी आत्मा को न मानने वाला अलग से आत्मा को नहीं मानेगा मतलब देहातवादी हो गया निरातवादी करके आत्मा को तो न मानने वाला मतलब आत्मा को न मानने वाला अर्थात देह आत्मा को न मानने वाला तो देहातवादी भी में प्रवर्षे नहीं होता है बजेगा तथा ना इसी प्रकार प्रलोक नहीं है इसी का ऐसा मान करके नैरा मतलब देहात को मानने वाला भी विभिन्न ऐसी नहीं होता है तो ज्ञान भी दृवित नहीं होता है और देहातवादी में दिवृत्त नहीं होता है तो शास्त्र की अन्वर्सता प्राप्त हुई है नहीं. तो ऐसा हो ये सब शासक नहीं भी ऐसा, है ऐसा जो है सिद्धि बताना चाहिए चाहता था प्रसिद्धि का अनुसार किन्तु प्रसिद्धि के अनुसार थोड़ा चार पांच लाइन आगे बैठे सर्वे शाम न प्रत्यक्ष लिखा है ना कि प्रसिद्धि के अनुसार न सर्वे शाम की हम सभी लोगो को नातम हम सभी लोगो प्रत्यक्ष आरोप है कि प्रत्यक्ष किंतु प्रसिद्धि के अनुसार या लोक प्रसिद्धि से हम सबको प्रत्यक्ष ज्ञात होता है हम सबको प्रत्यक्ष क्या होता है या हम सबको ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है वो बीच में यह समझा है शास्त्र स्वयं काम की ये कैसा शास्त्र शास्त्र है और कलंजिया में के है शास्त्र है प्रत्येयर शास्त्र है तो विधि शास्त्र का श्रवण किया आपने और निचेरे शास्त्र का श्रवण किया तो अब ध्यान देना तो अब विधि शास्त्र का श्रवण और निशेदास्त्र का श्रवण यदि ही आत्मा मानना जाए तो फिर क्या है कि ये की शासक नहीं होंगे यदि देव को तो ही आत्मा माना जाए तो विधि शास्त्र mm -hmm. नहीं होंगे ऐसा समझना विधि शास्त्र का श्रवण और निशेल शास्त्र का श्रवण को ही आत्मा मानने पर विधि शास्त्र का श्रमण और निशेषास्त्र का श्रवण सार्थक होगा की गर्व होगा गर्व होगा ना? तो ये कम सार्थक होगा जब क्या है कि से आत्मा को माना जाए तो ध्यान देना तो देना आत्मा का सिद्ध होता है अपंकी लगावी शास्त्र और निषेध शास्त्र के श्रवण की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण अन्य अन्यथा क्या करके अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण मतलब देह को आत्मा मानने पर सिद्धि न होने के कारण किसी सिद्धि विधि शास्त्र के श्रवण की और विशेष शास्त्र के बिजली शास्त्र के श्रवण की और विशेष शास्त्र के श्रवण की, की, की, की, की अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण अन्य प्रकार से सिद्धि होने का मतलब है देह को आत्मा देह को आत्मा मानने पर सिद्धि न होने के कारण देह को आत्मा मानने पर किसकी सिद्धि नहीं होगी शास्त्र के श्रवण की सिद्धि और निशेष शास्त्र के श्रवण की सिद्धि तो नहीं होगी देह को आत्मा मानने पर है न तो देवण और निशेष शास्त्र के श्रवण की अन्य प्रकार के सिद्धि न होने के कारण तो देह को आत्मा मानने आरोप सिद्धि न होने के कारण अन्य आत्मा का अस्तित्व जिससे क्या होता है धुम के द्वारा अग्नि की अनुमति होती है धुम के द्वारा अग्नि की जिसकी अन्मिति होती है धन के द्वारा कौन अग्नि क्या है अन्यथाति से ज्ञात आत्मा के अस्तित्व वाला अन्यथा उत्पत्ति से किसका ज्ञान होगा आत्मा आत्मा के अस्तित्व का आत्मा ऐसी अस्तित्व समझते है विद्यमान सच्चा विद्यमान तो ज्ञात अमित प्रकार का ज्ञात ज्ञात आत्मा की अस्तित्व वाला ज्ञात आत्मा का अस्तित्व किसके द्वारा ज्ञात होता है बोलो दीदी सात को निशेष शास्त्र के भ्रमण की अन्यथा बात अच्छी दीदी दिदी सा अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण कितनी सिद्धि दिदी शास्त्र के भ्रमण की और निशेष शास्त्र के भ्रमण की अन्य प्रकार से सिद्धि न कारण क्या ज्ञाप आत्मा का अस्तित्व तो ज्ञात आत्मा के अस्तित्व वाला जिसको आत्मा का अस्तित्व याद हो गया सभी को आत्म विशेष अनुज्ञा की आत्मा के विशेष स्वरूप को या आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न वाला आत्मा का अस्तित्व को याद हो गया की भिन्न आत्मा है और देश से भिन्न जो आत्मा है तो, तो इसीलिए वर्ण काम देश को तो जो कर्म कहा गया है तो बेप न होने पर भी आत्मा तो रहेगी ना वे होने पर क्या रहेगी आत्मा तो रहेगी और उस समय क्या होगा कि फिर कर्म का फल प्राप्त हो जाएगा कर्म का फल कर दो प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार वे रहने पर आत्मा तो रहेगी उस समय क्या है कि यदि हम निषिद्ध कर्म करेंगे तो मेरा खाद्य प्राप्त हो जाएंगे मेरा खाद्य प्राप्त हो जाएंगे तो ध्यान देना तो इस प्रकार की वृत्ति होती है जो जिसको आत्मा की अस्तित्व का जन्म होता है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को ना जानने वाला आत्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानने वाला मतलब ये है यदि वास्तविक स्वरूप को जानने में हम करता है है या फलों के साथ मूल्य नहीं में तो कर्म करेगा तो कर्म कौन करता है जो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है किन्तु आत्मा को जानता है अपना को जो कोई आत्मा जानिएगा तो शास्त्री कर्म से नहीं करेगा वापस आत्मा जो वास्तविक स्वरूप को न जानने वाला तथा करुफल में उस पर नहीं वाला व्यक्ति कर फल में उस नहीं वाला व्यक्ति श्रद्धा के कारण कर्मो में प्रवृत्त होता है श्रद्धा के कारण कर्मो में प्रवृत्त होता है दोबारा लगाना तू यथा प्रसिद्ध का अनुसार न कर रहे शाम प्रत्यक्ष को ज्ञात होता है यह प्रत्यक्षम का लेना ज्ञात हुआ क्या करेंगे ज्ञातम किंतु लोक प्रसिद्धि के अनुसार न कर हम सभी को प्रत्यक्ष ज्ञात होता है क्या प्रत्यक्ष हम सबको ज्ञात होता है प्रत्यक्ष का करेंगे ज्ञातम लक्षण से अर्थ कर लेंगे तो किंतु के अनुसार हम सभी को जाप होता है हम सभी को ज्ञात होता है स्पष्टम्ञात में होती है शब्द कर लेंगे क्या कहेंगे स्पष्ट जाप होता है यहाँ क्या है की शख्स को मेरी संगीता जीवन में ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं लेना है क्योंकि वो अमीर कर रहा है और अन्यथान अन्यथा शक्ति से चल रहा है तो प्रत्यक्ष होती है की तो हम सभी लोगों तो को स्पष्ट ज्ञात होता है क्या ज्ञात होता है अन्य प्रकार से सिद्धि न होने के कारण आत्मा के अस्तित्व वाला तथा आत्मा ऐसी वास्तविक स्वरूप को न जानने वाला मनुष्य जिसे कर्मी भर में किस ना उत्पन्न भी है ऐसा मनुष्य श्रद्धा के कारण कर्मों में सब लग जाएगा ज्ञात आत्मा के अस्तित्व वाला तथा आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला कर्म फल में एक कौन भी पूछना वाला मनुष्य श्रद्धा के कारण कर्मो में प्रवेश होता है तो कर्मों में कौन प्रवेश होता है जिसको भी सामान्य रूप ऐसी आत्मा का ज्ञान है किन्तु वास्तविक स्वरूप को वो नहीं जानता है So, तो बिल्कुल वो देहात्मु जिसकी है सर्वथा जो अज्ञानी है जिसकी देहात्म वृद्धि है वो करने yeah. है वो सज्जित होगा और yeah. जो ज्ञानी है वो सज होगा तो पैसा प्रद हो गया yeah. अकाशत इस कारण से न साम शास्त्रों की अनाथकता नहीं है पुस्तक में तो ऐसा है आत्मअस्तित्व आत्मविश्लेषण विज्ञा त्रमण फिर है नव है ना कि अस्तित्व आत्मविश्लेषण विद्या अलग अलग है दिन तो कोई बात नहीं है यहाँ पर ऐसा हो जाएगा फिर अनमित आत्मअस्तित्व ऐसा कर लेगा अन्य अन्य आत्मअस्तित्व ऐसा विसर्गान परीक्षे कर लेंगे अतः न सत्रह हजार सत्तर विश्व शास्त्र की अगर छपड़ा नहीं है तो अत्यंत मुद्द भी नहीं करेगा और ज्ञानी भी नहीं करेगा अन्यथा अन्य अनुमान कर लीजिए या अन्यथा अन्य, हो है। आ, अन्य, के अन्य होती है वहाँ प्रमाण है ना? इसलिए अमृत का हमने व्यास कर दिया है यदि छह प्रमाणों को मानना है तो वहाँ पर अमृत का लेगा और अनुमान को ही लगाना है तो फिर आप अमृत कर सकते है सभी मैंने व्यास हमको कर दिया है हाँ से निषेध शास्त्र का श्रवण यदिमानेंगे तो क्या तो होगा व्यस्त होगा क्या विधि निषेध शास्त्र का श्रवण व्यस्त होगा तो अन्न मतलब देव आत्मा देव आत्मा को माने बिना से शास्त्र के श्रवण की सिद्धि नहीं, नहीं होगी ना देश आत्मा को माने बिना विधि निशे के श्रमण की सिद्धि नहीं होगी अन्य सिद्धि न होने की आत्मा को तो दे माने बिना क्या होगा देश भिन्न आत्मा को माने बिना विधि निशे शास्त्र के प्रवण की सिद्धि ना होने से ये मतलब शास्त्र के प्रमण की अन्य प्रकार सिद्धि न होने से अब यदि कोई असुविधा हो तो कल पूछेंगे ये पैराग्राफ जो आज आरंभ में हुआ है ना वो यहाँ खुलता है जो ना आया था ना आरंभ में पढ़ाया जिसको प्रतिपन्न प्रश्न दोबारा प्रतिपन्नियोक प्रश्नदार था, तो था दिदी और निचे शास्त्र के अर्थ को जानने वाला मनुष्य फल और हेतु के आत्मा के भेद को जानता है तो वही तो सब कुछ जानता है ना भेद को और में नहीं जानता है अच्छा कोई असुविधा विवेकी नाम का यहाँ पर लेंगे ऊपर आया था ना ईश्वर क्षेत्र इक्काशी ब्रह्म आया ना ऊपर तो वही यहाँ पर लेना है विवेकी नाम से वही ब्रह्म विनाम लेना है कि की ब्रह्म ज्ञानियों की कर्म प्रकृति न देखे जाने से ये खुद खुद कुल पक्ष आ गया की ब्रह्म तो ज्ञानियों की कर्मों में प्रवृत्ति ना देखे जाने से लक्ष्म पक्षी को ज्ञानी के लिए भी कर्म मानता है इसलिए वो बार बार का सूसला करता है कि ब्रह्म ज्ञानियों की कर्मों में प्रवृत्ति न देखे जाने से कल अंगामी नाम का अर्थ है कि उनके अनुयायियों के भी कर्मों में प्रवृत्ति न होने पर शास्त्रों की व्यवस्थित होती है जब ब्रह्म ज्ञानी की कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी तो उनकी अनुयायी नहीं करेंगे गुरु की नहीं करते महाराज भी नहीं करेंगे ऐसा की ब्रह्म ज्ञानियों की कर्मो में प्रवृत्ति न होने से उनके अनुयायियों के भी कर्मों में प्रवृत्ति न होने पर शासन की होती है इसी चेक का क्या हुई उनका समाधान दे देखना ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि किसको किस का किसी प्रयोग मतलब किसी एक को ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है विवेक शब्द यहाँ पर ज्ञान अर्थ में है विवेक पूर्वक होने वाला ज्ञान पूर्ण में आत्मनात्म विवेक होता है और बाद ज्ञान होता है तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के अर्थ में ही विवेक का प्रयोग हुआ गीता शास्त्र में अब देखना ना ऐसा नहीं करना क्योंकि किसी एक को ही या किसी अपूर्व व्यक्ति को ही ज्ञान की स्थिति होती है लग जाएगा क्योंकि किसी अपूर्व व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान जी ज्ञान सबसे प्राप्त होता है क्या तो किसी अपूर्व को ही प्राप्त होता है अच्छा तो ऐसे तो सब ज्ञानी हो जाएंगे तो उनके अनिवार्य नहीं करेंगे तो व्यस्त हो जाएगा ऐसा तो नहीं है जी करते क्योंकि इसी इस रहने स्पष्टीकरण क्योंकि प्राणियों में कस्िर कोई, कोई एक बेकी ही ज्ञानवान होता है विवेकी अर्थ ज्ञानवान यहाँ पर यथा ईजानी जैसे अर्थ जैसे अनेकों में सूर्य होता है ज्ञानी ऐसी पहले अफिश भास्विकार और बताते हैं जो कहा गया ना उनकी ज्ञानी प्रवृत्ति नहीं होती है तो उनके अनिवार्यों की अनुवर्तन से आंदोलन नहीं करते तो हैं है। कर पाते है क्या बहुत सोचने पर भी हम लोग नहीं कर पाते वहां को सोचने पर भी नहीं कर पाते मूढ़ा विवेकना अनुवर्तन से मूल व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी का अनुबून नहीं करते हैं क्यों राग आदि दोष तंत्र प्रवृत्ति क्योंकि प्रवृत्ति का राग आदि दोष अध्यस्व है क्योंकि प्रवृत्ति राषों से अधीन है राग आदि से क्या लेना राधा द्वेष्ट दोष है प्रवृत्ति तो, तो राधा द्वेशन तो है और कोई महापुरुष ने अच्छा किया है उतना ज्ञान गंतु करना बड़ा मुश्किल पड़ता है अठीन हो जाता है ठीक है क्या अभिचरण आदो प्रवृत्ति दर्शनार्थ और अभिचार आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है अभिचार का रोडा मारा क्या होता है और दूसरे के जाती, जाती है, ना वारण आदि में प्रवृत्ति देखी जाती है तो आप भाग्यादि क्या प्रवृते हैं और प्रवृत्ति का और प्रवृति अपने स्वभाव से होती है क्या प्रवृत्ति अपने स्वभाव से होती है स्वभाव से प्रवर्तित ऐसा कहा गया है जी करते क्योंकि स्वभाव से प्रवर्तित ऐसा कहा गया है लग जायेगा तो ये तो कहना गलत है ना लोग कहते हैं कि आप लोग कहते हैं ऐसे सब संन्यास लेकिन कैसे वालों में कमी नहीं है बहुत लोग सकते है तो फिर संसार लेना संयासा कहने से क्या ये सब ले लेंगे क्या कभी और देख लेना तो बागें देखिए आपको अब तस्मा इसलिए अविद्या मात्र संसारम यथादृश्य विषय आगे क्या बात है जैसा यथादृष्ट है के है क्या अच्छा इसलिए अविद्या मात्र संसार है और इसलिए अविद्या मात्र संसार है और वह अदृश्य विषय से हम भाग है दृष्ट विषय के अनुसार चलता है मतलब अदृष्ट कुल को देखकर के अधिकांश मूल नहीं चलते हैं ये है। इसलिए अविद्यासार है और वो विषय के अनुसार ही चलता है मतलब क्या है कि की लौकिक विषय के अनुसार या देखे गए प्रत्यक्ष देखे गए विषय के अनुसार चलता है अदृष्ट का विचार नहीं करते ये सामान्य लोगों की बात है गुणों की ना न क्षेत्र से केवलत अविद्या थेट्रे, का कार्य क्या केवलत क्षेत्रज्ञ से केवल क्षेत्रज्ञ केवल क्षेत्र क्या हुआ शुद्ध आत्मा कि शुद्ध आत्मा की अविद्या या शुद्ध आत्मा में अविद्या और अविद्या का कार्य नहीं है केवल क्षेत्र से शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा में अविद्या नहीं है और अविद्या का कार्य शोकमोह नहीं है मतलब क्या हुआ की शुद्ध आत्मा में अविद्या और शोकमोह नहीं है अच्छा तो शुद्ध आत्मा में नहीं है अब यदि कोई शंका करे की अविद्या और अभिद्या का कार्य शुद्ध क्षेत्र के में नहीं है नहीं? नहीं नहीं अभी ऐसा है की शुद्ध मतलब शुद्ध क्षेत्र के, अभिज्या और अभिज्या के में अविज्ञा और अविद्या के कार्य का संबंध नहीं है क्या शुद्ध आत्मा में अभिज्ञा और अभिज्ञा के कार्य शुभने का संबंध नहीं है तो अभी आरोपिक अभिज्ञा से वो दुखी हो जाएगा आरोपिक अभिज्ञा आदि उसमें रहेगी क्या रहेगी यह है कि शुद्ध आत्मा ता में अविद्या और अविद्या के कार्यो का संबंध न होने पर ही आरोपित अविद्या और आरोपित अविद्या के कार्य रह सकते हैं न क्या न क्या मिथ्या ज्ञान परमात्म दूसरे समर्थन क्या और मिथ्या ज्ञान परमात्म को दूषित नहीं लग सकता है मिथ्या ज्ञान परमार्थ वस्तु को दूषित नहीं कर सकता है अज्ञान कर लेना क्या करेंगे मिथ्या अज्ञान अज्ञान मतलब जो अविद्या है ना तो अविद्या मतलब है, है। क्या कहेंगे अज्ञान और मिथ्या अज्ञान परमार्थ वस्तु को दूषित नहीं कर सकता है कैसे ही करते है आप उन तो उसर भूमि में क्या है कि जैसे वर्षा एक है ऊसर भूमि में कभी भी ठिण नहीं होता है कितनी भी वर्षा होगा उसमें भी कोई फसल नहीं होगी ठिण नहीं होगा धा भी नहीं होती है और उसमें क्या होगा कि पानी भी रुकेगा नहीं पानी भी रुकेगा नहीं ऐसा है अभी तो बहुत लोगों ने उस जल बना दिया क्योंकि उसमें आपने देखा नहीं है तो उसकी मिट्टी सफेद होती है जैसे तो घास नहीं होती है और उसके कपड़े बहुत बढ़िया साफ होते हैं जिन्हें साबुन साबुन होता है ना तो कपड़े को भिजा करके और उस उसकी मिट्टी ले करके आप उस पर डाल दीजिए ऐसे और धूप में रख दीजिए आप थोड़ी और ऐसे ऐसे धो दीजिए साबुन साथ में मिट्टी से मिट्टी से बहुत बढ़िया कपड़े साफ होते हैं उसके धो सकते हाँ मुझे धोए आप कपड़े बिल्कुल बहुत अच्छे कपड़े साफ होते हैं ये ये ये तो देख अब मरीषी कर मृत कृष्णा का जल मृत कृष्णा में कितना जल लेता है क्योंकि मृत कृष्णा का जल ये ही मरीशी उत्तम पंखी कर तुम न सको क्योंकि मृत का जल भूमि को अपने अपने स्नेह से या अपने गीलेपन hmm. से आग्रिका समझते हैं गीलेपन अपने आग्रता से कीशण युक्त नहीं कर सकता है समझी लगी क्योंकि मरी उदर या मृत का जल ऊसर भूमि को अपनी आग्रता से कीचड़ hmm. युक्त नहीं कर सकता है कर hmm. नहीं कर पाएगा तो उसी प्रकार हाँ तथा उसी प्रकार अविद्या अविद्या का जन इच्छा अध्ययन उसी प्रकार मिथ्या विद्या परमात्व क्षेत्र क्षेत्र तो तो में कोई विकास नहीं कर सकती है तथा तो उसी तो प्रकार तो तो तो मिथ्या विद्या क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं कर सकती है क्षेत्र का कुछ भी नहीं कर सकती क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं कर सकती है क्या आकाशन उत्तम और इस कारण क्या कहा गया है क्या क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ नहीं जाने और विद्या उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है अज्ञानी नगर संज्ञान हम अज्ञान से ज्ञान आवृत है इस कारण अज्ञान से विभिन्न ज्ञान आवृत है प्राप्त होते हैं अतम तो या क्या है तो या क्या है इसका क्या संसारी प्राणियों की तरह ही संसारी प्राणियों की तरह ही मैं इष्टकार हूँ हम एवं मैं इष्टकार हूँ मम एव, एव यह मेरा ही है इसी पंडिता नाम ऐसी पंडितों को भी बुद्धि होती है पंडितों को भी मतलब ज्ञानियों की भी बुद्धि होती है संसारी लोग क्या सोचते हैं आम ये एवं मैं ऐसा हूँ और इधम वो या, तो तो या, या मेरा ही है तो ऐसी पंडितों को भी बुद्धि होती है तो क्यों ऐसी बात अब ईदम की तो यह क्या है की संसारी प्राणियों की तरह मैं इत्रकार हूँ और या मेरा ही है ऐसी पंडितों को भी बुद्धि होती है या शास्त्र ज्ञानियों बुद्धि होती है प्रश्न हुआ प्रश्न करने का मतलब क्या हुआ की ज्ञानियों को ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए तो भारत प्रकार कहते हैं बात तो ठीक है सुनू कहते सुनो सुनू कहते सुनो तत्पाण्डित पांडित यह है वह पांडित यह है कौन सा पंडित जिन जो उनका है ना आम योग आम एवम एकदम वह पांडित तत्पाण्डित्य अच्छा तत्पाण्डित पांडित यह है क्या कि जो क्षेत्र में ही आत्मबुद्धि है उनका पांडित्य क्या है की दे में ही आत्मबुद्धि है यदि कोई ऐसा कुर्सी पंडित को ऐसी बुद्धि होती हो ज्ञानी को ऐसी बुद्धि होती हो कि अहम एवं या मैं इश्प्रकार हूँ और या मेरी ही है तो उनका पंडित क्या है कि क्षेत्र में आत्मुद्धि आत हुँ, तो तो तो है क्षेत्र में आत्मबुद्धि हूँ उनका पांडित्य है और मुझसे उससे ज्यादा पंडित उनका भाषुकार भगवान के प्रशन भास्कार के प्रशन में तो पढ़ने लिखने से भी कोई ये ऐसा होता है यदि बुना क्षेत्रज्ञन पुनः यदि अवित्री क्षेत्र को जाने पुनः यदि अवित्री क्षेत्र को जाने विकार को जाने तथा का रहो तो मम त्याग कि यह वस्तु मेरी हो जाए इस प्रकार भोग कर्म न आकांक्षा यू की भोग की आकांक्षा नहीं कर सकते और कर्मों की भी आकांक्षा नहीं कर सकते क्या पुनः यदि विकार रही क्षेत्र को जाने विकार रही क्षेत्र जात्मा को जाने तथा काम सार्थ आकांक्षा भोग की आकांक्षा नहीं कर सकते है और भोग प्राप्ति के लिए कर्म की भी आकांक्षा नहीं कर सकते तो उनको स्वीकार कर आत्मा का पता चल गया और फिर वो कुछ कर नहीं सकता है किसको तो प्राप्त करना है जो तो आत्मा के साथ करता है या कर्म किसी का संबंधी नहीं होता है फल नहीं होता किसको प्राप्त करना चाहे तो तो तो और बताते हैं योग भोग कर्मणी की भोग और कर्म ये दोनों क्या है अधिकारी भोग और कर्म का संबंध हो सकता है नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं दिखाई है। बे में क्रिया दिखाई पड़ सकती है क्रिया दिखाई पड़ सकती है और क्या जा है मैं नहीं करता नहीं नहीं करता है है है तो यही यही यही मानता मैं मैं मैं मैं कुछ कुछ नहीं नहीं नहीं करता करता करता उसका उसका भाव भाव रहता में में भी होता और जहाँ करता हूँ वही आगे देखने इए इए इए नहीं नहीं मतलब देख, देखो मैं उसके अंदर ना कर्कृतिक को तो अनुमान नहीं होता है अनुमान क्योंकि वो अधिष्ठान दिखाकर क्या दिशा कर्णम क्या कर सकते वो बोलता है क्या समझता है कम करके जो है ना, ना। तो अधिष्ठान करता है तो मत सबके देखना हो रहा है ये हो रही है और श्रोक आप नोट कुछ करता है नहीं तो नहीं नहीं ज्ञानी मानता होगा और अपने आपका विचार करेगा वो करता ही वो अकेले कुछ करता ही नहीं आती अब ध्यान नहीं करण आदि के सुने पर आत्म शक्ति हो जाती है भोग और, और ऐसा होने पर इच्छा होने के कारण अज्ञानी हल्छत होता है इच्छा होने के कारण अज्ञानी होता है विदुषा दिज़्ण, पुनः अभित्री आत्म खराशी स्वभावी तो अनुपत्त तो हो पुनः अभित्री आत्मा को जानने वाला जानने वाले विद्वान ये सष्टी चलूषा अभिक्री आप को जानने वाले विकार रहित आत्मा को जानने वाले ज्ञानी का फलार्थित तो न होने के कारण वो ज्ञानी होता है क्या क्या ज्ञानी को फल की इच्छा न होने के कारण फल की इच्छा न होने के कारण कर्मों में प्रवृत्ति संभव न होने पर कर्मो में प्रवृत्ति सम्भव न होने पर जब कर्मो में प्रवृत्ति ही नहीं होगी तो उसकी मृत्यु होगी क्या तो कर्मों में प्रवृत्ति संभव ना होने तो पर वे इंद्री समुदाय कार्यक्रम ना है ना मतलब वे इंद्री के समुदाय के व्यापार की निवृत्ति होने पर जे इंद्री का समुदाय तो करता है तो वे इंद्री के समुदाय के कार्यों की निवृत्ति होने पर उसमें निवृत्ति का उच्चारहने का तात्पर्य है कि अगित्री आत्मा को दर्शन अभित्री आत्मा को जानने वाला ज्ञानी खराब नहीं है फल को नहीं चाहता है इसलिए उसके कर्मो में प्रवृत्ति नहीं होती है तो कह तो तो तो तो तो निवृत्ति होती है क्या तो कैसे निवृत्ति का उपचार है निवृत्ति का हाँ तो हो जब होता है जब देव इंद्री के समुदाय के व्यापार की निवृत्ति होती है तब क्या कह देते हैं पूरा कौन है देव इंद्री का समुदाय देव इंद्री के समुदाय की कर्मो से निवृत्ति होने पर ज्ञानी की तो निवृत्ति हो गई या सब कहते हैं बिना अवित्री आत्मा को जानने वाले ज्ञानी क्षा न होने के कारण अवित्री आत्मा को जानने वाले ज्ञानी फलेक् न होने के कारण या फल की इच्छा होने के कारण संभव न होने पर वे इंद्रियों के समुदाय के व्यापार की उप्रति होने पर या निवृत्ति होने पर उपरण पर निवृत्ति वे इंद्रियों के समुदाय के व्यापार की निवृत्ति होने पर उसकी मृत्यु का उपज्ञान होता है किसकी मृत्यु का या। अन्य पांडित्य और यह अन्य पांडित्य और यह कशिव है ना और किसी का यह अन्य पांडित्य किसी का यह अन्य प्रकार का पांडित्य है या दूसरे प्रकार का पांडित्य है क्या अस्तु क्षेत्रज्ञा ईश्वरी हो की ईश्वरी मतलब दूसरा पांडित्य क्या है की क्षेत्रज्ञ है क्षेत्रज्ञा है इतना ठीक है ना और फिर क्या क्षेत्र अन्य, तो अन्य है और उससे अन्य क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान का विषय है उससे क्षेत्र क्या है क्षेत्र के ज्ञान का इतना तो ठीक हो गया ना? और अब ये ये क्या मानता है किंतु मैं, मैं दुखी किंतु मैं संसारी हूँ सुखी दुखी हूँ किंतु मैं संसारी हूँ और तो ये यथातिगन हुआ ये आय बोलिया वो तो ठीक अब ये सोचना चाहिए क्या दिन क्षेत्र अध्यात्मा संसारी हूँ अपने को जो सुखी दुखी और संसारी मान लिया क्या संसारों प्रमाणम नाम हम कर्तव्य और संसार की गति मुझे करनी चाहिए संसार की गति मुझे करनी चाहिए तो अब कैसे कहते क्षेत्र के ज्ञान से और ध्यान से क्षेत्र क्षेत्र को जान करके और ध्यान करके हाँ हाँ क्षेत्र क्षेत्र की जान करके और उसका ध्यान ध्यान करके संसारी क्षेत्र के का साक्षात्कार करते।, करते उसके स्वरूप होना चाहिए। उसके स्वरूप में स्थित होना चाहिए या उसके स्वरूप में स्थित होने से संसार के प्रति मुझे करना चाहिए ऐसा लगाना किंतु तो मैं सुसारी हूँ और सुखी दुखी हूँ और संसार की उपति मुझे करना चाहिए पंक्ति लगाएंगे क्षेत्र क्षेत्र को जान करके उसका ध्यान करके की क्षेत्र आत्मा का साक्षात्कार करके उसके स्वरूप में स्थित होकर के या उसके स्वरूप में स्थित होकर के संसार की उपति मुझे करना चाहिए उसके साथ जोड़ेंगे उसके स्वरूप में स्थित होने या उसके स्वरूप में स्थित होकर संसार की उपत्ति मुझे करना है ये मानना ठीक है क्या मैं संसारी हूँ सभी सुखी हूँ मैं भी क्षेत्रा जातना हूँ तो मेरे में न सुख है न ही दुख है आत्मा अधिकारी है अधिकारी आत्मा मेरा स्वरूप है और जब बंधन ही नहीं है तो नीति क्या करना कुछ नहीं है क्या तो, या क्या एगो बुद्ध देते और जो ऐसा जानता है जो ऐसा जानता है क्या या वो देती और ऐसा क्या या एगो बुद्ध जो ऐसा समझता है क्या या वो देती और जो ऐसा समझाता है जो ऐसा क्या कि असो क्षेत्र ज्ञाना असो मतलब क्या है कि यह जीव क्षेत्र भी नहीं है या जीव तो क्षेत्र से अन्य है ना वहाँ पर की आह तो संसारी सुबिली क्षेत्र से अन्य समझता है अपनी पंखी लगाना अस क्षेत्र ज्ञाना की यह आत्मा क्षेत्र भी नहीं है यह आत्मा क्षेत्र भी नहीं है क्या असंग क्षेत्र ज्ञाना क्या असंग क्षेत्र ज्ञाना या आत्मा क्षेत्र भी नहीं है एवं या बुद्ध से इस प्रकार जो समझता है और जो समझाता है एवम मनवाना इस प्रकार मानने वाला जो है तथा इस प्रकार मानने वाला जो है पहला क्या है कि वो समझता है और समझाता है और ये क्या है कि ऐसा जो मनन करने वाला ए, एवं मनवाना या ऐस तथा ऐसा मानने वाला जो है सब पंडिता आप सजा वो पंडितों में अठन है वो पंडितों में में तो तो है समस्त करना no